एवं स्तु कही रघुकुल नायक बोले वचन परम सुखदायक सुनवास तय सहज सहन माँग से अस बरदान सब सुख खान भगति तय मांगे नहीं जग को तु तो ही सम बड़ भागी जो मुनि को तिजन नहीं लहेपयतन दहें एव वस्तु ऐसा ही हो कहकर रघुवंश के स्वामी परम सुख देने वाले वचन बोले हे काक सुन तू स्वभाव से ही बुद्धिमान है ऐसा वरदान कैसे न मांगता तूने सब सुखों के खान भक्ति मांग ली जगत में तेरे समान बड़भागी कोई नहीं है वे मुनि जो जप और योग की अग्नि से शरीर जलाते रहते हैं करो यत्न करके भी जिसको जिस भक्ति को नहीं पाते तो चतुराए मागु भगति मोहियति भाये सुन विहंग प्रसाद अब मोरे सब सुपगुण बस है उरे तोरे ज्ञान भगती विज्ञान विराग योग चरित्र रहस्य विभाग सब कर भेदा मम प्रसाद नहीं साधन खेदा। वही भक्ति तूने मांगी तेरी चतुर्ता देखकर मैं रीझ गया यह चतुर्ता मुझे बहुत ही अच्छी लगी हे पक्षी सुन मेरी कृपा से अब समस्त शुभ गुण तेरे हृदय में बसेंगे भक्ति ज्ञान विज्ञान वैराग्य योग मेरी लीलाएं और उनके रहस्य तथा विभाग इन सब के भेद को तू मेरी कृपा से ही जान जाएगा तुझे साधन का कष्ट नहीं होगा माया संभव भ्रम सब अब न्याप्रह्म तो अनाद गुन मोहि भगत प्रिय संत विचार सुअल अनुराग माया से उत्पन्न सब भ्रम अब तुझको नहीं व्यापेंगे मुझे अनादि अजन्मा अगुण प्रकृति के गुणों से रहित और गुणातीत दिव्य गुणों की खान ब्रह्म जानना हे काग सुन मुझे भक्त निरंतर प्रिय है ऐसा विचार कर शरीर वचन और मन से मेरे चरणों में अटल प्रेम करना अब सुनु परम बेमलम बने सत्य सुगम निगमा अब सुनु परम बिमल मम बाणी सत्य सुगम निगमा दि बखानी निज सिंत सुनाव तो ही सुन मन अधरू सब तज भज मोही मम माया संभव संसार जीव चराचर विविध प्रकार सब मम प्रिय सब मम उपजाए सब अधिक मनुज मोहि भाये अब मेरी सत्य सुगम वेदादि के द्वारा वर्णित परम निर्मल वाणी सुन मैं तुझको यह नि सिद्धांत सुनाता हूँ सुनकर मन में धारण कर और सब तज कर मेरा भजन कर यह सारा संसार मेरी माया से उत्पन्न है इसमें अनेकों प्रकार के चराचर जीव हैं वे सभी मुझे प्रिय हैं क्योंकि सभी मेरे उत्पन्न किए हुए हैं किंतु मनुष्य मुझको सबसे अधिक अच्छे लगते हैं धारे तिन महानिगम धर्म अनुसारे तिनम प्रिय विरक्त पुनि ज्ञाने ज्ञाने ते अति प्रिय वे ज्ञाने तिन ते पुनिमोहि प्रिय निज दास गति मोरिन पुनि पुनि सत्य कहूँ तुह तो पाहे मुझे प्रिय को मुझसे उन मनुष्यों में भी द्विज और द्विजों में भी वेदों को कंठ में धारण करने वाले उनमें भी वेदोक्त धर्म पर चलने वाले उनमें भी विरक्त वैराग्यवान मुझे प्रिय है वैराग्यवानों में फिर ज्ञानी और ज्ञानियों से भी अत्यंत प्रिय विज्ञानी है विज्ञानियों से भी प्रिय मुझे अपना दास है जिसे मेरी ही गति आश्रय है कोई दूसरी आशा नहीं है मैं तुझसे बार बार सत्य निज सिद्धांत कहता हूँ कि मुझे अपने सेवक के समान प्रिय कोई भी नहीं है भगति हीन विरंकिन होए, सब जीव जीवभूषण प्रिय मोह सोये भगतिवंत प्राणी प्राण प्रिय अस मम बाणी भक्तिन ब्रह्मा ही क्यों न हो वह मुझे सब जीवों के समान ही प्रिय है परंतु भक्तिमान अत्यंत नीच भी प्राणी मुझे प्राणों के समान प्रिय है यह मेरी घोषणा है सुच सेवक प्रिय कहु का कहनी सावधान सुन का पवित्र सुशील और सुंदर बुद्धि वाला सेवक बता किसको प्यारा नहीं लगता वेद और पुराण ऐसी ही नीति कहते हैं हे काक सावधान होकर सुन